यथार्थ शरणागति का स्वरूप पंडित राम किंकर उपाध्याय भक्त की समग्र व्याख्या अगर एक ही वाक्य में कोई समझना चाहे तो यही है कि हमें भगवान के चरणों को यही पाना है चरणों में रति पानी है यह रति तो संसार में प्रत्येक संसारी व्यक्ति को प्राप्त होती है पर वह अविरल नहीं होती विरल होती है उसे अविरल भी होना है और उसके साथ साथ उसे अमल भी होना है संसार की गति में वासना का मल है उसके साथ यह भी समस्या रहती है कि जो वस्तु पुरानी होती जाती है उसके प्रति आकर्षण भी समाप्त होते जाता है कभी कभी ऐसा होता है ना और यह साधना का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष है कि साधना करते समय विशेष रूप से भक्ति की साधना में हमारे में शुष्कता तो तो इसका अर्थ है कि उसमें एक बहुत बड़ी कमी हो गई। क्रिया तो यंत्र के द्वारा भी हो सकती है, उसका अभिप्राय यह है देखा जाता है कि कभी कभी मूर्ति की पूजा करते करते दर्शन करने वाला व्यक्ति गदगद हो जाता है और पुजारी के अंतकरण में मूर्ति के प्रति कोई आकर्षण ही नहीं रह जाता वह नित्य देख रहा है सर्वदा देख रहा है मैं सभी पुजारियों के लिए नहीं कह रहा हूँ ऐसा कोई बुरा न मान जाए पर ऐसी संभावना कभी भी हो सकती है वक्ता कथा सुनाते हुए श्रोताओं को गदगद कर देता है पर स्वयं वह तो एक यंत्र की भांति कहता है इसलिए उसके कहने में आनंद नहीं आता है हम उसको उस रस की अनुभूति नहीं होती बार बार उस कथा को कहते कहते उसी को दोहराते रहने के कारण उसमें एक पुरानेपन की निरस्ता आ जाती है यदि नित्य रस की अनुभूति नहीं हो रही हो शुष्क यंत्र की तरह कोई कार्य कर दे सेवा कर दे तो यह बहुत फलदायी नहीं होता इसलिए माँ ने लक्ष्मण जी को भक्ति का आशीर्वाद दिया ऐसे महान लक्ष्मण जी हैं वे तो शरीर में बैठे हुए नहीं है कहते हैं राम बिलो के बंधु कर जोरे देह जोरेब सब तिन तोरे देह से ऊपर गेह से ऊपर अब उन लक्ष्मण जी के सामने अगर कोई कहे कि देह को समुद्र को मनाइए प्रार्थना कीजिए तो उन वैराग्यवान को शरीर का क्या महत्व है भगवान बुद्ध का प्रसिद्ध वाक्य है इहासने शिष्य तुम में शरीरम भगवान बुद्ध उस वृक्ष के नीचे बैठे थे उन्होंने कहा इसी आसन पर मेरा शरीर शुष्क होकर नष्ट हो जाए पर हम जब तक इस परम सत्य का परम तत्व का साक्षात्कार नहीं कर लेते हैं तब तक यहां से नहीं उठेंगे देह की क्या सार्थकता है उतावलापन विलम्ब क्यों लक्ष्मण जी ने प्रभु से कहा अगर आपको भक्ति रूपा शांति रूपा श्री सीताजी को प्राप्त करना है तो विलम्ब मत कीजिए क्या आवश्यकता है इस शरीर को संतुष्ट करने की समुद्र शरीर को मनाने की आपके पास दिव्यवाण है भस्म कर दीजिए समुद्र समाप्त हो जाएगा प्रभु ने सुना खूब हंसे बहुत हंसे आनंद आया पर प्रभु का तो अपना एक अद्भुत शील है उनके सामने दो व्यक्ति थे एक उनका अपना छोटा भाई दूसरा उनके शत्रु का छोटा भाई संसार में जब ऐसा चुनाव करना हो तो व्यक्ति अपने छोटे भाई पर ही विश्वास करेगा पर प्रभु ने शत्रु के भाई की बात सुनी और बोले सखा कही तुम नी को पाए वाह तुमने तो बड़ी अच्छी बात कही मैं तुम्हारी बात मानता हूँ अपने भाई के असंतोष को देखकर खूब खूब हंसने का अर्थ यह है मानो लक्ष्मण लक्ष्मण, से वे कहते हैं कि तुम्हारे रहते मुझे चिंता किस बात की है? है? मुझे अब करना ही क्या है? मुझे देखकर तो तुम क्या कोई भी मुझे आलसी ही कहेगा ऐसा विश्वास भी था प्रभु को लक्ष्मण जी पर सुग्रीव से कह भी दिया था जग म लक्ष्मण लक्ष्मण लक्ष्मण है तो मात्र में उनका कर सकता है। जी की बात को सुनकर हुए उन्होंने कहा सुनत भी बोले रघुबीरा ऐसे ही करब धरहु मन धीरा तुम जो कह रहे हो वैसा ही करेंगे थोड़ा धैर्य धारण करो इस तरह से दोनों पक्ष आते हैं वहां पर एक अनोखी बात हुई तीन दिन प्रार्थना करने के बाद भी जब समुद्र की ओर से कोई उत्तर नहीं मिला तो प्रभु ने फिर लक्ष्मण जी की ओर देखा